श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरासी पच्चीस जून अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण ने पीने के लिए पानी मांगा उनके पास एक गिलास पानी रखा गया था परंतु वह जल वे पी नहीं सके एक गिलास जल और लाने के लिए कहा पीछे से मालूम पड़ा कि किसी घोर इंद्रिय लोलोक मनुष्य ने उस गिलास को छू लिया था पंडित जी हाजरा से आप लोग इनके साथ दिन रात रहते हैं आप लोग बड़े आनंद में हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए आज मेरा बड़ा अच्छा दिन था मैंने दूज का चांद देखा सब हंसते हैं दूज का चाँद क्यों कहा जानते हो सीता ने रावण से कहा था रावण तू पूर्ण चंद्र है और मेरे राम दूज के चांद हैं रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा उसे बड़ा आनंद हुआ था सीता के इस कथन का अर्थ यह है कि रावण की संपदा जहाँ तक बढ़ने को थी बढ़ चुकी थी अब दिनों दिन पूर्ण चंद्र की तरह उसका ह्रास ही होगा श्री रामचंद्र दूज के चांद हैं उनकी दिनों दिन वृद्धि होगी श्री रामकृष्ण उठे अपने बंधु बांधव और बांधवों के साथ पंडित जी ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ विदा हुए